चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो योगा ही जीवन का एक आधार है योगा ही जीवन का एक आधार है संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो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 तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुधीर जी हैं जिनसे हम बात करेंगे जो आयुष अधिकारी हैं लातूर से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से आयुष जो आयुर्वेदालय है जो खास डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसमें योगा और आयुर्वेद के बारे में प्रमोट करते हैं और उसके बारे में लोगों को जागृति करते हैं और उसके बहुत सारे हॉस्पिटल्स वग़ैरह भी बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को आयुर्वेदिक सेवाएँ दी जाती है तो आइए डॉक्टर सुदीप जी से बात करेंगे आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी श्रोता भी आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में विस्तार से बताए सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर सुधीर बन चेखीकर मैं जिला आयुष अधिकारी इस पड़ाको में कार्यरत हूँ इस वर्ष तीसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं योग भारतवर्ष की एक दिन है सभी विश्व को और पूरे विश्व भर में एक सौ अस्सी ज्यादा देश में इक्कीस अंतरराष्ट्रीय योग दिन के तौर पर मनाया गया है तो हम लोगों का एक प्राप्त करते है कि भारत में हर हर राज्य में हर जिला में हर तालुका में हर गांव में आ, हर बस्ती में योग दिन मनाया जाना चाहिए अ योग यानी जुड़ना तो इस तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों का एक सौभाग्य है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जुड़ने का अवसर ये योग दिन आपको प्रदान कर रहा है Uh, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य कोई बीमारी न होना ये स्वास्थ्य नहीं है आरोग्य संगठन भी यह कहता है कि एक फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिटल वेलबींग होना शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य होना ये संपूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है तो uh, एक संस्था ने ये प्रोटोकॉल नहीं बनाया भारत सरकार की ओर से ये योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है जो विश्व में सात से आठ बजे तक ये इक्कीस को किया जाएगा तो लातुर के बारे में बताना चाहूंगा कि सभी शासकीय कार्यालय और सभी एन जिसमें खासतौर पर प्रमुख रोल प्रमुख कुमारी लातुर का है उन्होंने सभी योगताओं को एकत्रित किया है और सभी मिलके हर घर घर में ये मैसेज हम लोग पहुंचाने की अभी अपनी तैयारी है आ, एक जो उनको जिला क्रीडा संकुल में गत वर्ष 25,000 से ज्यादा लोग वहां पर थे तो इस बार हमने ऐसा किया है कि मुख्य कार्यक्रम जिला क्रीड़ा संकुल होगा और हर गांव में जो विद्यालय है शासकीय हो या प्राइवेट हो हर विद्यालय ग्राउंड में हमें एक ट्रेन टीचर है टीचर का ट्रेनिंग भी हो चुका है लातूर जिला में तो हर गाँव में हर स्कूल में ये अंतरराष्ट्रीय योग दिन का कार्यक्रम होगा उसमें विद्यार्थियों के साथ पालक होंगे होंगे तो एक सभी लेवल पे एक जन जागृति का अभियान हम लोग चला रहे और ये अंतरराष्ट्रीय योग दिन एक दिन का कार्यक्रम नहीं है ये योगा प्रोटोकॉल हर दिन हर दिन के अपने दिनचर्या दिन, में इसको समाविष्ट करना है और ये जब तक ये बात भारतवर्ष के भारत देश के हर घर घर में नहीं पहुंच जाती तब तक यह हमारा अभियान नहीं रुकना चाहिए और मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आपके परिचय जितने रिश्तेदार हैं आपके पड़ोसी हैं मित्र हैं सभी को ये मैसेज पहुँचाए और भारत को महासत्ता बनाना है तो हर एक को स्वस्थ रहना पड़ेगा शरीर से मन से तो इसलिए सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप धन मन धन से इस अंतरराष्ट्रीय योग दिन को सफल बनाए धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया बात ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और योगा दिवस के उपलक्ष में किस तरह से ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं पूरे साल भर हमें इन चीज़ों को सीखने के बाद अपने स्वयं के लिए प्रैक्टिस भी करना है तभी हम अपने सेहत को और अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं और जो खाब हम लोग देख रहे हैं जो सोच हम लोग रख रहे हैं कि भारत को फिर से महासत्ता बनाने का है तो इसमें योग का एक बहुत बड़ा अहम रोल है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है डॉक्टर सुधीर जी आपसे बातें करते हुए आपने जो बातें बताई और इस साल का जो थीम है अपना योगा दिवस का क्या थीम है और वो थीम क्यों लिया गया है उसके बारे में बताइए विश्व शांति के लिए योग ये थीम है इस बार के अंतरराष्ट्रीय दिवस की आ, बेसिकली आ, हर धर्म की हर जाति की हर पंथ की एक अलग सोच होती है अलग सोच रहती है एक व्यायाम प्रकार सभी सभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं आ, लेकिन सभी को जैसा आ, फिजिकल अः शरीर दिखता है लेकिन जो न दिखने वाली चीज है मन और आत्मा तो इसके लिए भी रोज व्यायाम ध्यान करना आवश्यक है ये बात जब तक तो, हर धर्म के हर जाति के हर पंथ के वक्त को जब तक ये समझ में नहीं आता जब तक ये उसको धन नहीं मिलता तब तक जो भी वो व्यायाम करेगा वो रेगुलर नहीं होगा कंटिन्यूटी उसमें नहीं रहेगी तो इसलिए सभी को ये योगा प्रोटोकॉल शरीर के लिए मन के आत्मा के लिए रोज कुछ ना कुछ व्यायाम कर रहा है ये बात सभी को पहुंचाना जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य ऐसी चीज जो पैसे देकर खरीद सके तो इसके लिए कोई भी हो या अनुभ उसको हर दिन खुद कार्य खुद एक्सरसाइज खुद व्यायाम ध्यान करना ही होगा जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि खुद को ही योग ध्यान वगैरह करना है और इस साल का जो थीम है विश्व शांति के लिए योग क्योंकि बहुत ही अच्छा थीम लिया गया है जहाँ पर सभी मनुष्यों को एक्चुअली चाहिए तो शांति है और हम शांति के लिए बाहर भटकते हैं जबकि शांति हमारे अंदर निहित है उसको जगाने की जरूरत है उसके लिए हमें टाइम देने की ज़रूरत है हम अगर बाहर ढूंढेंगे तो कोई दुकान में या कहीं से नहीं मिलेगा बहुत ही अच्छा टीम है और पूरे विश्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है शांति हमारे जीवन में सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है जहाँ पर सभी मुश्किलें हल हो जाती हैं और हम एक नए ऊर्जा के साथ एक नई शक्ति के साथ फिर से हम एक्शन में आते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सुधीर जी और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग योगा दिवस के लिए जो जिस तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग महीने भर से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और 21 तारीख पूरा होने के बाद शायद फिर बुन जाते हैं। फिर सोचते हैं कि वापस इक्कीस तारीख आने के बाद इन चीज़ों को करना है तो क्या किस तरह की मानसिकता हमारी होनी चाहिए और ये जागृति जो हम लोग इस 21 तारीख के लिए कर रहे हैं वो उसको फिर मेंटेन कैसे करना है थोड़ा सा और उससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं वो स, वो थोड़ी सी बातें हम आपसे सुनना चाहेंगे जी, जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इक्कीस तारीख के बारे में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं तो उसमें मैं कहूँगा की गवर्नमेंट के साथ साथ एन का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है जैसे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उससे अगर हैं या फिर अलग अलग पतंजलि योग समिति है आर्ट ऑफ लिविंग है सहयोग है संस्था का एक दायित्व है आ, कि हर हफ्ते या हर महीने में ऐसी कोई एक्टिविटीज रखे जिसके कारण उनके साधक या उनके फॉलोअ इकट्ठा हो तो उनमें ये अवेयरनेस होगा आ, बार बार उनको ये अवेयर करना जरूरी है कि रोज जैसा हम रोज खाना खाते हैं जैसे रोज शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है मन के लिए ध्यान जरूरी है आत्मा के लिए सेवा जरूरी है आ, अलग अलग पंथ जो है अलग अलग सीट जो है वो अपने विचार जरूर रखे उसके साथ में ये उनको आ, ये डेली एक्टिविटी है जैसा रोज खाना खाते है रोज दोपहर में मत, रोज सोते है व्य रूप शरीर के लिए व्यायाम करना है मन के लिए ध्यान करना है और के लिए सेवा करना है। ये बातें हर पंथ को, हर को को अपने अपने साधकों को बताना चाहिए और साधक का भी एक कर्तव्य है की जो ज्ञान उनको मिला है जो अच्छी चीजें उनको मिली है वो उसका ज्यादा से ज्यादा करे ज्यादा से ज्यादा भुगोतक तो की बात पहुंचे मैं ये खास तौर पर कहना चाहता हूँ की बुरी जो बात है बुरी जो चीजें है जैसे एक्सेंस है वैसा जो बोलते हैं वो जोर से जल्दी फैलता है लेकिन अच्छी बातें पहुंचाने के लिए हमको खुद परिश्रम करना पड़ता है कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स करना पड़ता है तो इसके लिए पीरियडिकली मीटिंग जो बोलते हैं साधक को सेंटर तक लाना या फिर सेंटर को अलग अलग बस्त में ऐसे कार्यक्रम लेना जिनके कारण लोगों में जागृति हो देखो सबका सबकी मंजिल ये की है कि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए संपूर्ण स्वास्थ्य भारत को महासत्ता बनाना है एक ही एम है अलग अलग पंथ है तो अलग अलग पंथ अपनी अपने, -अपने विचारधारा के साथ जरूर आगे बढ़े लेकिन बार बार जन करना आवश्यक है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से 21 तारीख के बाद सब लोग थोड़ा डिले हो जाते या भूल जाते हैं लेकिन वैसा ना होकर जो सेंटर्स हैं उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और जहां तक वो लोगों के बीच में पहुंच सके जहां पर बस्ती ज़्यादा है वहां पर उन्हीं के पास में कुछ ऐसे ग्राउंड में ये एक्टिविटीज़ अगर चलाएँगे कंटिन्यू तो हो सकता है कि कुछ जागृति लोगों में आएगी और ये साल भर जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को योगा से जोड़ सकेंगे ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से अगर आप लोग सुन रहे हैं डॉक्टर सुधीर जी जो बता रहे हैं कि कंटिन्यू हमें इन चीज़ों को जीवन में लाना है सिर्फ़ दिखावे के लिए इक्कीस इक्कीस तारीख को हम कर लिया और पिक्चर में आगे बस हो गया दैट इज़ नॉट द थिंग उसका मेन मतलब यही है कि हमें अपने जीवन में योगा को अपनाना है इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सेंटर के साथ या टीचर के साथ जुड़े रहना है जो हम अपने जीवन में उसे रेगुलर बेसिस पर करने की कोशिश करना है अगर रेगुलर नहीं भी होता है तो हफ्ते में एक बार तो छुट्टी का दिन है उस दिन खास टाइम निकाल के आप एक घंटा डेढ़ घंटा आप करते हैं तो भी वेल एंड गुड है और इस तरह का धीरे धीरे आप ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं डॉक्टर साहब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं योगा योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं किस तरह से इसकी शुरुआत होती है थोड़ा सा बताइए जी अभी जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने बनाया है उसमें आ, सभी शरीर के अंगों का व्यायाम मसल्स का व्यायाम है नर्वस टिश्यू का व्यायाम है बेसिकली योगा ये सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं है इसके साथ में उन्हें श्वास को सास कब लेना छोड़ना है इसके कुछ नियम हैं बाकी जो पाश्चात्य व्यायाम है उसमें सिर्फ क्या होता है मसल व्यायाम होता है उसमें मन की इन्वॉल्वमेंट श्वास की इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन ये योगा प्रोटोकॉल जो भारत सरकार बनाया उसमें अलग अलग शुरू में आसन है शरीर संचलन है उसके बाद में प्राणायाम है प्रार्थना है हर व्यंग प्रकार में श्वास और मन को जोड़ा गया है जिसके कारण साधक या जो भी व्यक्ति ये योगा प्रोटोकॉल करता है तो वो अंतर्मुख हो जाता है अपने शरीर के प्रति सजग हो, जा, हो जाता है एक सकारात्मक ऊर्जा उसमें तैयार होती है और धीरे धीरे उसकी व्याध्या जो है वो दूर होने लगती है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है योगा का देखिये जातीय आरोग्य संगठन जो बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए तो आ, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले आध्यात्मिक स्वास्थ्य होना चाहिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसमें है जो व्यक्ति स्पिर को मानता है जो व्यक्ति मानता है कि आ, मेरे साथ साथ और लोगों का भी उन्नति होना चाहिए आ, मेरे साथ साथ और लोगों को भी आ, मेरे मेरे कोई तकलीफ ना उस, आप तो हो जब यह आध्यात्मिक स्वास्थ्य आएगा उसके बाद में अपने आप सामाजिक स्वास्थ्य आएगा जब सामाजिक स्वास्थ्य आएगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वो अपने शरीर की भी केयर लेगा तो ये सभी चीजें इंटरलिंक्ट है तो सबसे पहले नियमित करना है और अच्छे से जुड़े रहना है ये बातें बहुत जरूरी है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है और आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि योगा सिर्फ योग करना नहीं है लेकिन योगा हमारे जीवन पद्धति है लाइफस्टाइल आपने कहा जैसे ही हम लोग इन चीजों को अपने लाइफ में अपनाते हैं हमारा खान पान से लेकर हमारी बोली हमारी सोचने से लेकर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं इन सभी को हम लोग अगर योग के माध्यम से अगर करते हैं तो बहुत सारी हमारे जीवन में बदलाव आता है और सबसे पहले आपने कहा कि आध्यात्मिक जीवन शैली हमारी बनती है जहाँ पर हम अपना स्वयं का शक्तियों को जानने की कोशिश करते हैं और उसके साथ दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरों के साथ हमारा समन्वय बना रहता है हम भेदभाव नहीं करते हैं ऊर्जा के साथ हम मिलने की कोशिश करते हैं तो जहाँ समानता आती है जीवन में एक खुशी लाती है शांति लाता है प्रेम लाता है ये सारी चीज़ें तो इसे अब रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है जबकि हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी कर लेने से चलेगा लेकिन कभी कभी वाला मानसिकता अब बदलनी पड़ेगी हमें रेगुलर रूटीन में हमें जीवन पद्धति में इस योगा को अपनाना होगा तब जाके हम सफल हो सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सुधीर जी चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर वापस जुड़ते हैं सुधीर साहब से आप सुन रहे हैं रीडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो कभी करते हैं है, अब दूर हर इधरोग है ऐसी हम लड़ते रहे हर रोज योग करते रहे ये ऊर्जा है एक जीत की इसमें शांति संगीत की सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। है। योगा डे के उपलक्ष्य में हम लोग डॉक्टर सुधीर बंसल कीकर से बात कर रहे हैं जो आयुष के विशेष अधिकारी है और काफी समय से आयुर्वेदाचार्य का, का काम कर रहे हैं और लोगों को आयुर्वेद के बारे में योगा के बारे में जागृति लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और भारत सरकार के इस उपकर में उनका एक बहुत बड़ा योगदान लातूर के लिए है बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग विश्व योगा डे के ऊपर उनसे बातें करना एक अच्छा मौका मुझे भी मिला है कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ और उनकी बातें आप तक पहुँचा रहा तो आइए जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं योगा के विषय में और योगा से रिलेटेड बातें हम लोग सुन रहे हैं उनसे तो मैं चाहूँगा कि पूर्व में जो योगाचार्य हुए हैं जिनके कुछ जीवन के उदाहरण आप अगर सुना पाएंगे तो अच्छा है जैसे हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं रामदेव बाबा को और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ खास इनसे पहले जो योगाचारी हुए हैं जिनको शायद अननोन या बहुत लोग चर्चित नहीं हैं, ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण जरूर बताइए मैं आयुर्वेद का स्नातक हूँ मैंने एमडी आयुर्वेद किया है और आयुर्वेद के शिक्षा में योग दर्शन भी एक शास्त्र है पतंजलि शास्त्र जो वो भी अभ्यासक्रम में हम लोगों को था तो बेसिकली आ... पतंजलि कृत योग दर्शन शास्त्र है पतंजलि मुनि ने इसका आविष्कार किया है उसमें अलग अलग उन्हें प्रक्रिया बताई है अलग उसका विवेदन किया है तो वहां से लेके ये योग पद्धतियां अलग अलग लोगों में अलग अलग उसमें अलग अलग संस्करण होते गए अः लेकिन खास करके कॉमन जो चीजें है वो अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याशन और समाधि ये अष्टांग लोग है तो क्रम से एक एक अवस्था सिद्ध करके साधक आगे आगे चाहिए। तो ऐसा था कि जो सन्यासी लोग हैं, तो प्राय ये ये क्रिया पूरा सिद्ध करते थे लेकिन ये सांसारिक लोगों के लिए भी उतना ही आवश्यक है कि संसार सांसारिक परिस्थिति में रहते हुए भी ये सभी चीजें उचित तोपे एक्सेप्ट करना चाहिए सभी चीजों का एक वन वनबद्ध सेवन करना चाहिए कहीं भी अतिरिक्त अतिरिक्त ना हो आ, ऐसा करने से भी सांसारिक लोग को लोगों को भी अष्टांग युग का पूरा पूरा लाभ मिलता है तो आज लोग आज के युग में सबको लगता है कि अभी मॉडर्न इ है हम लोग सभी पाश्चात्य लोगों को फॉलो करेंगे उनके न्यायाम प्रकार है फॉलो करेंगे अभी भारत के जो पुराने पुराने पुराने हो गए, वो काल में ही अच्छे थे अभी वो प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन आज भी वो उतने ही अपनी कसोटी पे खड़े उतरते हैं। उनका अगर उचित गुरु से उचित ढंग से उसका अध्ययन किया जाए तो आज भी वो उतने साधक को लाभ देते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे आयुर्वेदाचार्य जो है वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं और साधक को जो बेनिफिट चाहिए वो देते हैं उनको मार्गदर्शन भी अच्छी तरह से करते हैं और आपने जो अष्टांग योग के बारे बता में बताया जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और लास्ट में समाधि अवस्था जिसको कहता है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग मेहनत करते हैं और ये अष्टांग योग धीरे धीरे धीरे धीरे हम लोग जिस तरह से हम उसका प्रैक्टिस करेंगे एक अवस्था में जहाँ पर हम समाधि अवस्था को अगर फील करते हैं तो जीवन का जो सार्थकता है शायद हम पा लेते हैं उस अवस्था में और यहाँ सच्चा सुख सच्चा शांति का अनुभव हम करते हैं लेकिन ये चीज़ें कहने मात्र से नहीं इसे करना पड़ता है इसको आपको थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा तब जाके हम जैसे जैसे अनुभव करते जाएंगे अपने आप रुचि बढ़ेगी और आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश्व योगा दिवस के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि और और अलग अलग देशों में भी इसको मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है तो थोड़े से कुछ और देशों में जहाँ पर योग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के बारे लोगों को उन शहरों के बारे में या उन राज्यों के बारे में बताए योगा तो अभी पूरे विश्व में लोगों में तो उसमें सबसे ज्यादा बर्मनी है जिस पर योग के महाविद्यालय है योगा का चलन दैनन्दिन रूप से लोग वो करते हैं अमेरिका में भी है इंग्लैंड में भी है तो अभी आ, सभी भारतवर्ष वर्ष की और अच्छे देख रहे हैं कि ज्यादा सुख सुविधा न होने के बावजूद भी भारत का एक आम आदमी कैसे समाधान से रहता है कैसे सेटिस्फाइड रहता है तो ये भारतीय परंपरा भारतीय जो शास्त्र है उनका एक असर है कि भौतिक सुविधा कम होने की वजह से अलाव भी भौतिक सुविधा कम होते हुए भी यहाँ लोग सेटिस्फाइड रहते हैं इसके विपरीत सही चीजें बहुत है उसके बावजूद पाशा देशों में सेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ कुटुंब व्यवस्था ही नहीं है तो अभी इस सौ से ज्यादा शुरू में ये अंतरराष्ट्रीय योग दिन रहता है उसके बाद में वहां पर क्लासेस चलते हैं लोग सीखने को भारत आते हैं यहाँ के टीचर्स को डिमांड है जैसे अभी हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय है वहां के टीचर्स को भी डिमांड है अलग अलग एक क्यूसीआई करके कौंसिल है सर्टिफाइड भारत सरकार चलाते हैं टीचर्स उनको भी डिमांड है तो, तो लोग भारतीय योग शिक्षक प्रॉपर योग सीखना चाहते हैं पाश्चात्य राष्ट्र भी या पूर्व दुनिया तो ये अलग एक करियर के रूप में भी ये अभी आगे आ रहा है कि भारत में भी सिखाना है और भी सिखाना है। जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कई बार होता है कि योगा का इंटरेस्ट होता है लेकिन फिर उसमें अपना करियर बनेगा या नहीं बनेगा इसलिए उसको छोड़ देते हैं और जो चीज़ें है जो कमर्शियल सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान रहता है लेकिन ये अपना खुद का देश है भारत देश का आध्यात्मिक देश है जहाँ पर योग एक परम और उच्च स्तर का हम योग सिखाते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र योग के योग के लिए जब भी बात किया जाता है तो भारत की तरफ उनकी नज़र आती है, तो हम सभी अगर इसको अच्छी तरह से सीख ले, समझ ले, तो आजकल तो बहुत ही डिमांड है और इन चीज़ों को आप सीख कर अपना करियर भी बना सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो अलग अलग सर्टिफाइड कोर्स है आयुष के तरफ से भी पातंजलि योग के तरफ से भी बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेद कॉलेजेस हैं जहाँ पर इन चीज़ों को सिखाया जाता है और आपको सर्टिफाइड कर दिया जाता है तो आप उससे अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा नाम भी सम्मान भी रिस्पेक्ट आपको मिलता है युवाचार के रूप में तो वो चीज़ें जो है आप अगर यंग है और आप सोच रहे हैं करियर बनाने का तो इस फील्ड में भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं और आप सभी का बहुत वेलकम है और अधिक जानकारी के लिए हम कभी डॉक्टर साहब से करियर इन योगाचार्य में या योग के बारे में ज़रूर उस विषय पर बात करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए लेकिन आज के ज़माने में आप इस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो अच्छा कर सकेंगे तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपका खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं सुनना चाहूँगा अभी डॉक्टर साहब आप अपना योगा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए किस तरह की सुखद अनुभूति आपने किया है किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं आपका डेली रूटीन क्या है जी जी बारहवीं के बाद में मुझे दो मार्क से मेरा एडमिशन एमबीबीएस बी नहीं मिला तो मैं बी एम कोर्स में चला गया शुरू में ये पता कि नहीं अ, ये ठीक नहीं हुआ वगैरह वगैरह तो उसके बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें रुचि आने लगी और आयुर्वेद के साथ में योगा योगा भी उसमें समाविष्ट था आ, तो आयुर्वेद के साथ साथ योगा की पढ़ाई उसमें अनिवार्य है तो उसमें योगा की पढ़ाई मैंने की मैंने जाना आ, कि शरीर के साथ साथ मन और आत्मा जो दिखता नहीं है इसी पे एलोपैथिक या मॉडर्न फिलोसॉफी ने इसको मतलब मूर्त रूप मैंने सर्च किया है मन आत्मा कहीं दिखते नहीं है जो दिखता नहीं है लेकिन उस उसको अगर ध्यान नहीं दिया उस पर अगर वर्क किया नहीं उस पर उसका व्यायाम और किया नहीं तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता तो भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री को क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए ये मुझे तब पता चला तो इसमें मेरी रुचि बढ़ती गई और योगा को एक दैनंदिन दे, दिनचर्या में मैंने समावि किया तो ब्रह्मे ब्रह्मे मुर्ति करके आयुर्वेद का दिनचर्या का श्लोक है तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए सवेरे तीन से लेकर छह तक ब्रह्म मुहूर्त होता है तो जब से ये बात मुझे पता चली तो मैं सभी चार से पांच बजे तक के बीच में मैं उठता हूँ उसके बाद में अष्टम योग योगासन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सभी चीज मैं करता हूँ उसके बाद में एक ऊर्जा का अनुभव होता है और पूरे दिन में पूरे दिन भर मैं रेश रहता हूँ और इसका मुझे मेरे करियर में भी बहुत अच्छा फायदा होगा मैंने बी के बाद में एम डी आयुर्वेद भी किया उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ मैंने ज्वाइन किया और, और मैं देखता हूँ कि मेरे साथ में जो मेरे साथी थे जिन्होंने एलोपैथ ज्वाइन किया एम बी किया एम किया और आज अपने अपनी प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं आ, जब सभी का गेट टू गेटर होता है तो वो मुझे बोलते हैं कि आ, तुम इतना फ्रेश कैसे रहते हो हरदम खुश कैसे रहते हो हरदम तुम्हारी बातें सकारात्मक कैसे होती है वगैरह वगैरह तो ये बेसिक एक लाइफ का प्रभाव है जब से ये बातें मुझे पता चल गई मैंने खुद भी इसका अंगीकार किया और मेरे संपर्क में वो भी आते हैं मेरे पेशेंट हो मेरे रिलेटिव हो मेरे मित्र हो तो सभी को मैं ये शेयर करता हूँ और मेरी ये मानना है कि जितना ये चीजों का प्रसार तो प्रसार किया जाए तो जो करता है उसको होता है बोलते ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो ये प्राचीन ऋषि मुनि साधु का ये पर का हुआ एक विचार है परखी हुई क्रिया है जिसको वो हैं कि सकारात्मकता का जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रसार करते हैं तो प्रसार करने वाले को उसका बेनिफिट होता है तो बेनिफिट मैं भी अनुभव कर रहा हूँ और मेरे ये रेडियो के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं तो सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि सकारात्मकता का आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए योग को एक अपना दैनन्दिन जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनाइए उसको अपना अपने लिए दिन में सगरे उठने के बाद में एक घंटा समय दीजिए लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक घंटा और खुद को देते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं ऐसा नहीं जो भी हम लोग करते हैं पैसे कमाते हैं खुद के लिए अगर उसका उपयोग नहीं है तो ये चीजें बाकी भौतिक चीजों को कोई मानी नहीं रखती तो सगरे आप जल्दी उठिए चार बजे अगर नहीं उठना होता है तो पांच बजे साढ़े पाँच छह बजे से पहले आप उठना चाहिए छह बजे के पहले आपकी अगर एक्सरसाइज हो जाती है या योगा साधना अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा क्योंकि सगे एक सकारात्मकता वातावरण में ही रहती है आप देखते हैं जैसे पक्षी होते हैं वो जब सूरज उठता है तब आप उनकी जो चहल पहले वो बिल्कुल प्रशांत हो जाती है और सवेरे चार बजे से लेकर चार बजे के पहले ही उपचैल पहल शुरू होती है बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको पंछी फॉलो करते हैं पशु फॉलो करते हैं लेकिन इंसान ही फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये टीवी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जल्दी सोते नहीं है आ, दस बजे बजे एक बजे तक कोई सोता नहीं है तो सवेरे जल्दी नहीं उठेगा तो सबसे पहले जल्दी, तो जल्दी सोना चाहिए जल्दी उठना चाहिए और सवेरे टाइम तो देना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए साथ में करना चाहिए जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को भी अच्छा फील हो रहा होगा और आज से वो लोग भी संकल्प कर रहे होंगे की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा उसको फॉलो करे और अपना सेहत के प्रति सजाग रहे योगा का भी प्रैक्टिस शुरू करे आज से ऐसी मैं शुभ करता हूँ और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपका जो संगीत के साथ आपका क्या जुड़ाव है उसके बारे में बताइए शुरू से ही मुझे आ, गीत गायन में रुचि थी आ, लेकिन मैं जिस बात से हूँ तो वहाँ पर मेरे पिताजी माता दोनों टीचर थे तो वो लगभग आज से 40 साल पहले तो उनका कहना था कि नहीं भाई सिर्फ पढ़ाई या पढ़ाई करना चाहिए तो मैं बचपन में तो कोई मौका नहीं मिला मुझे गीत संगीत सीखने का लेकिन एक रुचि बराबर थी लेकिन बाद में बारहवीं के बाद में जब मैं बी कॉलेज में गया तो नागपुर में मैं मेरा शिक्षण हुआ तो वहाँ पर मैंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेना चालू किया ट्रेवरा तब उसका भी रियाज करता था तो मुझे पता चला कि भारतीय भी है योगा हो या संगीत हो एक अपने आप में एक परिपूर्ण शास्त्र है वो साधक को बता दे कि देखो रोज अगर उसको टाइम देते हैं प्रयास करते हैं वर्कआउट करते हैं तो ही उसका फल मिलेगा हर हर चैप्टर में हर कोर्स में लिखा है कि उसका दैनंदिन रोज रियाज करना चाहिए तो संगीत से मुझे काफी लाभ हुआ मेरा जैसे मानसिक स्वास्थ्य उससे अच्छा हुआ और शास्त्रीय संगीत अलग अलग राग अलग अलग डिशेज पर भी वर्क करते हैं अलग अलग प्रहर में अलग अलग राग जो है इसमें गाते गाते हैं तो अलग अलग दिन के आठ प्रहर बताए हैं तो आठ प्रहर में अलग अलग राग गाए गा जाते हैं उससे उस प्रहर में सकारात्मकता बढ़ती है मूड फ्रेश होता है तो उसमें भी बहुत बड़ा बड़ी वो भी साधना है संगीत साधना आ, तो मैं सभी को यह आह्वान करता हूँ कि देखो हर कोई अपना दिन में नौकरी करता है या बिजनेस करता है तो दिन भर के काम से एक प्रकार का एक स्ट्रेस तैयार होता है एक तनाव तैयार होता है तो हर कोई अपने हिसाब से वो तनाव को न्यूट्रलाइज करने का एक उपाय खोजता है तो ज्यादातर लोग क्या होते कि वो स्ट्रेच जाने के लिए कुछ व्यतन के आदि होते है कोई तो टोबैको चूक करता है कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है कोई और गलत चीजें करने लगता है क्योंकि दिन भर के काम से उसको जो टेंशन आता है तो उसको एक चैलेंस करने के लिए वो ऐसे पक्षता है तो मैं बोलता हूँ कि संगीत से ज्यादा स्ट्रेस रिलीविंग और दुनिया में कुछ नहीं है अगर आप गाते हो तो आप गाना गाइए आप अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए म्यूजिक एक म्यूजिक थेरेपी भी है तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुनना चाहिए और जो भी स्ट्रेस आता है तो उसे बराबर रिलीव होता है और खासकर के पुराना जितने में बोल रहा हूँ कि अभी तो अलग नए पिक्चर के जो गाने हैं वो सुनने लायक भी नहीं है तो सिक्सटीज टू नाइन्टी कल वीरा था तो उसके गाने जो है बहुत ही अच्छे गाने हैं शास्त्रीय संगीत आपको अगर पसंद तो बहुत ही अच्छी बात है अगर शास्त्रीय संगीत नहीं पसंद हो तो लाइट म्यूजिक जो है या अपने सिक्सटीज टू नाइन्टीज के फिल्म के जो गीत है अच्छे अच्छे भावपूर्ण अच्छे अच्छे मीनिंग वाले आ, गीत है गीतकारों ने बहुत अच्छा उसमें आ, गीत लिखे हैं तो कई गीत ऐसे हैं कि वो गीत सुनते ही शरीर में एक सकारात्मक तरह आविष्कार होने लगता है आ, कितने भी आप डिप्रेस हो तो उससे फूड फ्रेश हो जाता है तो आ, संगीत का भी अपने दैनंदिन जीवन में जरूर इनको उसमें करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविजन से दूर रहना चाहिए तो टीवी वी सीरियल्स है और एक एडिक्शन उसका हो जाता है ऐसा नहीं कि सिर्फ टोलको सिगारेट अलकोल का एडिक्शन होता है तो, टीवी सीरियल का भी एडिक्शन होता है उससे अपनी टाइम तो टाइम वेस्ट तो है तो उसमें जो टीवी वी सीरियल में जो नकारात्मकता है उससे भी अपने मन के ऊपर असर होता है और हम विचलित तो होते हैं तो जिंदगी हंसने गाने के लिए है ये मेरा जीवन का एक प्रिंसिपल है और मैं इसी के तहत सबको मैं भी जीता हूँ और मेरे संबंध में जो भी है तो उसको भी मेरा ये मंत्र बताता हूँ ओके okay, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया संगीत के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है और किस तरह से संगीत अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और मन को भी शांति देता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संगीत से रिलेटेड और आजकल जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं वो है टी सीरियल जो हमें पकड़ के रखते हैं और हमारा समय को खा जाता है और हमारे एक्टिविटीज़ को भी ख़त्म कर देता है तो ये चीज़ें जो है आपने बहुत अच्छी बात बताया और अगर आपको मनोरंजन ही करना है तो आप सिक्सटीज़ से, से लेकर नाइन्टीज़ के बीच वाले जो संगीत है उसको सुन सकते हैं जिससे आपका मनोरंजन भी होगा और मन को एक सुकून भी मिलेगा तो इस तरह की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं संगीत से जुड़ी हुई शास्त्रीय संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिसको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं चलिए डॉक्टर साहब जाते जाते आपका फेवरेट गाने का एक लाइन ज़रूर गुनगुना दीजिए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 जिंदगी गाने के लिए है, पल, दो थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है तो आ, हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे सुनने को मिला थैंक यू सो मच धन्यवाद शुक्रिया आप थैंक यू नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना है विश्व योगा दिवस में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आप योगा करते रहें अपने जीवन को अपने सेहत को बना के रखे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रीड मोड 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल आदमी है अवतार नहीं जो बेस वो बेस बना प्यारे चले जैसे भी काम चला प्यारे प्यारे तू गम न कर जिंदगी हसन गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी हसन गाने के लिए है पल No oh, ball. न चले झूठ सही, जहां हक न मिले वहाँ लूट सही सच चले, झूठ सही, जहां हक न मिले, वहाँ लूट सही। हक मिले, लूट यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं सुख ढूंढ ले सुख, अपराध नहीं प्यारे तू जिंदगी असने गाने के लिए है पल दो पल इसे को ना नहीं छोके रोना नहीं इसे खोना नहीं ठोके रोना नहीं जिंदगी असने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी